ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज विशेष एसडी डी कार्ला सर उपस्थित हैं हमसे बातें करने वाले हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं ज्ञान की बातें जो है बहुत लोग करते हैं आप व्हाट्सअप खोलेंगे या सोशल मीडिया के पोस्ट देखेंगे ज्ञान आपको बहुत मिलता है लेकिन अब ज्ञान के बाद आता है अप्लाइड साइंस का और वो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत परसेंटेज कम है नाइन्टी हंड्रेड में से जो है वन परसेंट या टू परसेंट भी आपको अप्लाईड साइंसिस मिलना मुश्किल है तो इसका परसेंटेज कितना कम है इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आज हम लोग सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे इसको अप्लाइड साइंस के माध्यम से ज्ञान को यूज करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तो एक कारला सर से बात करेंगे इसी विषय को लेकर चिंतन मनन करेंगे आप सभी की तरफ से कारला जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप ठीक है जी जी जी जी जो बताइए अपने बारे में और ज्ञान के बारे में फॉर द लास्ट ट्वेंटी थ्री बाबा की मूल्यों को अध्ययन करने का मौका मिला hmm. और स्पष्ट हो गया कि ही ज्ञान को क्लियर करती हैं लेकिन भाषा में होने के कारण कोडिड बन जाती है hmm. भाषाएं क्लियर नहीं कर पाती है hmm. तो इसका आधार अगर हम अंक ज्ञान को लेते हैं hmm. प्योर मैथमेटिक्स hmm. की रचना जैसे होती है hmm. परमात्मा को परम आत्मा भी कहते हैं परम पिता भी कहते हैं hmm. hmm. hmm. लेकिन परम मींस छोटे से छोटा hmm. इसको इंग्लिश में आयोटा कहते हैं जी जी तो ये आत्माएं कैसे बनती हैं, दिस इज ऑल काल्पनिक वास्तविकता नहीं है क्योंकि वास्तविकता वो होती है जो विज्ञान का रूप जिसका हम प्रयोग करते हैं इसको हम प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन आत्माओं को प्राइम नंबर डिफाइन करने से तो हम रचना रचना के ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं प्राइम नंबर आठ होते हैं लेकिन उनमें से एक प्राइम नंबर टू है उसकी पावर और प्रोडक्ट वो रचना के निमित्त बनता है तो दत्ता रचना के के ज्ञान को समझने के लिए एक चाहिए मैथमेटिक्स का जो लॉजिक है, वो सारा बाबा की मूल्यों में अप्लाई होता है और उसे स्पष्ट होता है कि ये सब चीज बनी बनाई है आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है अगर पार्ट ना हो तो वो कैसे अगले जन्म में उसका स्टार्टिंग ही पिछले पार्ट से होता है और पुरुषार्थ जो करना होता है सिर्फ अगले इसके लिए अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है पुरुषार्थ का आधार जो हमारा कंप्यूटर है जैसे मेजर कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है बाबा को सुपर कंप्यूटर कहते हैं आत्मा भी एक पीसी है पर्सनल कंप्यूटर है तो कम्प्यूटर के अंदर भी अम्बेडिक प्रोग्राम होता है तो वही बाबा के मूल्यों में जो आता है कि हर एक का पार्ट नूंद है mm. तो इस इसमशन से हम भली भांति समझ सकते है जब आत्मा का पार्ट ही नूंद है और हर समय पर समय और स्थान ये दो वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो चेंज होता रहता है तो आत्माएं तीन प्रकार की हो जाती हैं एक बाप की नेचर वाली एक माँ की नेचर वाली एक बच्चे की नेचर वाली बाप की नेचर वाली और माँ की नेचर वाली आत्माओं की नेचुरल नेचर बन जाती है, जिसे स्वभाव कहते हैं। तो नेचुरल नेचर अलग चीज होती है नेचर अलग चीज होती है तो इन दोनों के बीच में पुरुष प्रकृति तो समय जो है वो बच्चा है तो समय के तीन कैसे बनते हैं तो उसके लिए भी अध्यात्म में कहा गया है शिव विष्णु ब्रह्मा शिव को त्रिमूर्ति कहते हैं विष्णु को चतुर्भुज कहते हैं ब्रह्मा को पंचमुखी कहते हैं एक्चुअली इनका संबंध यूनिट से है थ्री फोर फाइव इनकी फॉर्मे क्लोज आकृति जो है वो कम से कम तीन लाइनें चाहिए तो ट्रायंगल जो है तीन वाली बन जाती है और उसका एक सिस्टम है कि क्लोज आकृति में एक्सटर्नल एंगल्स ऑलवेज सेम जबकि इंटरनल एंगल डिपेंड अपॉन यूर नंबर ऑफ साइड्स तो इस तरीके से हम जो है बाबा के हर एक पॉइंट को ज्ञान को उससे जोड़ सकते हैं और बिल्कुल ही जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है योग का प्रयोग है hmm. योग की भाषा ही क्योंकि योग का हम रचना से संबंध कर देते हैं योग रचता भी है तो रचता में क्रिया नहीं होती है तो रचता जो है वो आपका एयोटा सिस्टम है hmm. तो अयोटा की डिफरेंट पावर से पॉइंट से लाइन बनती है लाइन से चक्र बनता है चक्र से गोला बनता है पंचमुखी तो तीन चार पांच एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए इनके नाम भी दिए गए हैं तीन चार पांच लॉन्गिट्यूड लेटिच्यूड तो इस तरीके से हम बाबा की मूरियों को कनेक्ट कर सकते हैं प्योर मैथमेटिक्स से और अप्लाइड मैथमेटिक्स साइंस है क्योंकि साइंस के डिफरेंट फील्ड में क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है तो साइंस परफेक्ट नहीं होती है जबकि मैथ्स को एक परफेक्ट साइंस गिना जाता है जी जी, जी. तो इस थ्योरी से यथा ब्रह्मांड तथा पिंड तो पिंड की जैसे फॉर्मेशन है हमारी तो वो ब्रह्मांड की जो रचना है जो यूनिवर्स की रचना है सारा कनेक्शन आपके पिंड से जुड़ा हुआ है हम्म <laughs> हम्म अगर आप पिंड की मानव शरीर की रचना को देख सकते हैं कि कैसे होती है क्योंकि आत्मा हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ आत्मा रियली इज एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और शरीर जो है बॉडी ग्रुप कहते हैं संगठन कहते हैं तो शरीर रचना से संबंधित है और आत्मा जो है वो आपकी रचता से है तो रचता रचना मिलकर के रचयिता बनते हैं देन मास्टर रचयिता ये चार का सिस्टम आ जाता है जिससे कि ज्ञान को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और बाबा की मूलियां बाबा के, के वरदान सब कुछ जो है आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपके अंदर स्वतः ही चेंजेस आ जाएंगे आपके बॉडी में तो आपकी बॉडी से ही आप दूसरे को समझा सकते हैं आपको चित्रों की जरूरत नहीं है और ना ही किसी बुक्स वगैरह के लिटरेचर की जरूरत है क्योंकि आपका हर एक का पार्ट भरा हुआ है तो अपने आप ही वो सोता ही अपने आप बाहर आता जाएगा जी ठीक तो बस यही अपील है कि इस ग्रुप से लोग जुड़े और आसानी से बगैर खर्च किए हुए तो सारी दुनिया को हम समझा सकते हैं और सब समझ जाएंगे। हम्म यही मेरी विचार है जी जी जी जी चलिए कार्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया कैसे ज्ञान मंथन आपने किया और निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि आत्मा का स्वभाव क्या है आत्मा किस तरह से पार्ट प्ले करती है आत्मा में तीन अलग अलग संस्कार नेचर्स होते हैं वो आपने बताया और उसके साथ में आपने ये भी बताया परमात्मा का जो रोल है वो और उनके क्रिएशन की बात आपने बताया ब्रह्मा विष्णु और शंकर और थ्री फाइव थ्री फोर फाइव ये सिस्टम में आते हैं ये नंबर्स में आते हैं ये भी आपने बताया और निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है आपने अपने इंटीरियर आत्मा की जो चीज़ें हैं उसको समझने और उसके साथ में ज्ञान डिलीवर कैसे करना है उसके बारे में आपने बताया तो चलिए आशा करूँगा हमारे सभी भाई बहनों को भी अच्छा लग रहा होगा इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं और मंथन विचार करके कुछ नई बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी रहती है तो आज के इस विचार मंथन को ज़रूर सुनिए और उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करके दूसरों के साथ शेयरिंग कीजिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार कार्ला जी का और आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन रा गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो वेडियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आइए अब आगे बढ़ते हुए आप सभी को ईश्वर वर्मा जी से भी जुड़ना चाहूंगा वो भी अपना आध्यात्मिक अध्यात्मिक अनुभव सुनाना चाहते हैं जी सर एक्चुअली मैं 2009 में रिटायर होने के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है अपने मंदिर में मैं जनरल सेक्ट्री था और मंदिर हमने उसको बनाया भी है बनाने के बाद इसके बाद मेरे दिमाग में अचानक ये हुआ एक विश्वास मेडिटेशन भी गया क्यूँकी मैं शुरू से अध्यात्मिक रहा हूँ इवन मैं चीफ इंजीनियर रहा हूँ आदित्य का मैंने नहीं छोड़ी तो वहाँ जाने के बाद फिर अल्टीमेटली कुछ मुझे थोड़ा आभास हुआ कि ये जो हमारा बीके है तो यहाँ जाने क्योंकि हमारे काफ़ी रिलेटिव्स भी इसमें हैं हिसार में भी है वो भी है पहले हम जैसे डिस्कस करते थे ये होता था मैं कंट्रोडिक्शन ही करता था उनको कि ये सब गलत है ये सब लेकिन अल्टीमेटली मुझे ज्ञान आया तो कोई अबाउट इयर्स बिफोर साल पहले मैं ज्ञान में गया तो साल पहले जब ज्ञान में गया तो सबसे पहले मैं आया तो शुरू शुरू में मुझे कुछ अजीब सा लगा लेकिन जैसे जैसे मैं करता रहा तो ज्ञान की शक्ति मुझ में बढ़ती गई तो मुझे ऐसे लगा सब संसार जो है ना जो चीज बाबा है अच्छा बाबा का मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता हूँ कि इस ज्ञान में जैसे हम करते थे तो कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं ब्लेसिंग्स देते हैं और बाबा से हम मांगते हैं मांगते नहीं वो अपने आप देते हैं मेरे काफी ऐसे एग्जांपल है जहाँ मेरे लिए बड़ी कंट्रोवर्सी सी आ गई थी मैं क्या करूँ काफी प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन बाबा से मैंने जस्ट मेरे बाबा का वो नाम हुआ लेकिन इमिजिएटली वो चीज़ क्लियर होगी और आई वाज हैप्पी और मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि एक बार मैं अपने डिस्पेंसरी से हमारी बिजली बोर्ड की डिस्पेंस से मैं जाने लगा तो जैसे मैं जाता था आया तो मेरी जो गाड़ी है आगे दो बुल हैवी बुल हैवी बुल आपस में लड़ रहे थे और मैंने देखे नहीं वो इमिजिएट बुल की तरफ आ गया इस टाइम मेरा हालत ये था ना बैक कर सकता बैक साइड कर सकता क्योंकि लड़ते हैं मैं तो बाबा जैसे मैंने बाबा का नाम लिया बाबा कोई तो मैं किया तो आपको तो हैरानी होगी दोनों चुप हो गए बिल्कुल रह गए और मेरे लेफ्ट हैंड से मैं चला गया लेकिन जैसे चला गया अगेन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेन किया तो ऐसे काफी एग्जांपल मेरे हैं तो मैं नहीं बता सकता हूँ तो मैं जो समझता हूँ ये जो ज्ञान है जो बाबा का ज्ञान है ये अल्टीमेटली हमारी फेवर के लिए भी है मनुष्य कहता है ना कि परमात्मा आ, जो है कि वजह से हमें दुख होते हैं सुख होते हैं ये सब गलत है सुख परमात्मा हमेशा आपके सुख के लिए करेगा दुख के लिए नहीं करेगा जो दुख तो होगा तो अपने कर्म जो होंगे वो कर्म ही आगे आते हैं ये तो बाबा भी कहते हैं कि जो कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही वो तो जाएगा नहीं लेकिन उससे आपका अगर बाबा की याद करते हैं बाबा का स्मरण करके हम बाबा की तरफ औशत करते हैं तो अल्टीमेटली वो मैंने ये देखा है थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाता है और वो जो कर्मों का जो भी हमने किया है तो वो थोड़े हालांकि हम उसका लेते हैं लेकिन ये जो कर्म हम कर रहे हैं आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और करते चल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत अच्छी बातें ज्ञान के अनुभव की बातें आपने साझा की थैंक यू मुख